Mosho Sat Sat Surpath Question and Answer Talks Jovan Atoshyo Commune International Pune India Discourse number 6 पड़ोसी देशों द्वारा किए जाने वाले संग्रह और उसके कारण बढ़ रहे तनाव के संदर्भ में देश की सुरक्षा के दृष्टि से श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा हाल ही एक भाषण में दी गई चेतावनी की आलोचना करते हुए महर्षि महेश योगी ने कहा है कि देश को इस प्रकार के भय और अनिश्चितता से छुड़वाने के लिए सरकार को उनके भागाती ध्यान टीएम तथा टीएम सिद्धि कार्यक्रम का उपयोग करना चाहिए अपनी ध्यान पद्धति को वैदिक ज्ञान का सार बताते हुए उन्होंने कहा है कि इसके प्रयोग द्वारा व्यक्ति अपने तनावों से मुक्त होकर अपनी चेतना को ऊपर उठाते हैं और समाज में सामंजस्य स्थापित करने में प्रभावशाली होते हैं महर्षि महेश योगी के अनुसार उनकी ध्यान पद्धति अपनाने से सेना और शस्त्रों की जरूरत नहीं रह जाएगी और बहुत थोड़े से खर्च में भारत की सुरक्षा हो सकेगी उसकी समस्याएं हल हो सकेंगी तथा देश की चेतना में सत्व का उदय हो सकेगा भगवान श्री महेश योगी द्वारा किए गए इस दावे में क्या कुछ सच्चाई है साथ ही आप जिस ध्यान को समझाते हैं तथा उसका प्रयोग करा रहे हैं क्या वही ध्यान ऊपर बताई गई बातों के संदर्भ में अधिक प्रभावशाली और कारगर सिद्ध नहीं होगा निवेदन है कि इस दिशा में कुछ कहें सत्य वेदांत भारत के दुर्भाग्यों में से यह एक बड़े से बड़ी आधारशिला है ऐसी ही मूर्तापूर्ण बातों के कारण भारत सदियों से गरीब है गुलाम रहा है सब तरह से पदलित अपमानित लेकिन फिर भी हम हैं कि अपनी जड़ता को दोहराए चले जाते महर्षि जी महेश जोगी ने जो कहा वह सिवाय शेख चिल्ली के और कुछ भी नहीं पहली बात उन्होंने कहा कि यह वैदिक ज्ञान का सार है उनका भावतीत ध्यान वेद के ऋषि क्या कर सके अगर यह वैदिक ज्ञान का सार है तो वैदिक ऋषियों के जमाने में तो अस्त्र शस्त्रों की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए थी लेकिन परशुराम भी हिंदुओं के अवतार स्वयं भगवान के अवतार हाथ में फरसा लिए जीवन भर छत्रियों की हत्या करते फिरे 18 बार पूरी पृथ्वी को छत्रियों से विनष्ट किया भावती ध्यान ही काम कर देता है। फरसे को लेके घूमने की क्या जरूरत थी एक मंत्र की मार से तो सारे छत्री मर जाते लेकिन परशुराम फरसे के साथ इतने संयुक्त हो गए कि उनके नाम में भी फरसा जुड़ गया परशुराम का अर्थ है फरसे वाले राम और अगर भावातीत ध्यान ही अस्त्र शस्त्रों के लिए परिपूरक हो सकता है तो ये धनुष बाणली हुए रामचंद्र जी क्या भाड़ झोंक रहे रामचंद्र जी को भी ये पता नहीं था जो महर्षि महेश योगी को पता है ये धनुर्धारी राम किस लिए बोझ ढोते फिरते और अगर भावातीत ध्यान अस्त्र शस्त्रों की जगह काम आ सकता है तो फिर महाभारत का युद्ध क्यों हुआ कृष्ण भावी ध्यान ही समझा देते अर्जुन को सस्ते में बात नहीं पड़ जाती कोई सवा अरब आदमी युद्ध में मरे इतनी महान हिंसा न पहले कभी हुई थी न बाद में कभी हुई जिनको हम आज विश्व कहते हैं वो सब तो बहुत छोटे मालूम पड़ते कृष्ण को भी भावती ध्यान का पता नहीं था कृष्ण ने क्यों अर्जुन को युद्ध के लिए उत्सुक किया आतुर किया वह तो बिचारा भावती ध्यान में जाना चाहता था उसके हाथ पैर कपड़े लगे थे गांडीव छूट गया था शस्त्र तो छूटे जा रहे थे वो तो भावती ध्यान में जाने की तैयारी कर रहा था लेकिन कृष्ण ने उसे फिर ललकारा और कहा संभाल अपने गांडीव को यह युद्ध तो होना यह युद्ध तो अपरिहारी है और अगर कृष्ण भी कौरवों के मन को अपनी ध्यान की शक्ति से न बदल सके तो तुम सोचते हो ये महर्षि महेषि और इनके आसपास पास इकट्ठे हो गए कुछ मूढ़ जन योग कोका कोला कोका कोला बचके सस्ते में भारत की सुरक्षा का इंजाम करवा देंगे मगर यह मूर्त पुरानी नई नहीं, नहीं बड़ी पुरानी महमूद गजनबी ने भारत पर हमला किया सोमनाथ का मंदिर उस समय का श्रीष्टतम मंदिर था सबसे ज्यादा धनी जैसे आज दक्षिण में तिरुपति का मंदिर ऐसा सोमनाथ का मंदिर था जहां हीरे जवाहरातों के ढेर लग गए थे महमूद गजनबी गजनी से चला था नजर सोमनाथ के मंदिर पर थी और जब सोमनाथ के मंदिर पर महमूद गजनबी पहुंचा तो देश के अनेक क्षत्रियो ने अपने जीवन को समर्पित करने की तैयारी दिखाई उन्होंने कहा हम तैयार हैं युद्ध के लिए मंदिर की सुरक्षा के लिए लेकिन वहां 1200 पुजारी थे मंदिर में 1200 महर्षि महर्षि महर्षिओगी उन्होंने कहा कि तुम और हमारी रक्षा करोगे तुम और भगवान के मंदिर की रक्षा करे हो। पागल हो गए अरे भगवान जो सबका रक्षक है जिसने सारी पृथ्वी को सारे अस्तित्व को धारण किया है तुम उसकी रक्षा करोगे जिसने तुम्हें बनाया और जो तुम्हें मिटा दे जिसके सारे की सारी बात है उसकी तुम रक्षा करोगे छत्री योद्धा आने को तैयार थे अपने जीवन की आहुति देने को तैयार थे। लेकिन पुजारियों ने कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं हमारे वैदिक मंत्र पर्याप्त थे और जब महमूद गजन भी पहुंचा तो वह भी हैरान हुआ क्योंकि मंदिर में कोई सुरक्षा का आयोजन नहीं था कोई तलवार नहीं कोई सैनिक ना था हम 1200 पुजारी वैदिक मंत्रोच्चार जरूर कर रहे थे वे वैदिक मंत्रोच्चार करते रहे और महमूद गजनवी ने उठाई गदा और मंदिर की प्रतिमा को खंड खंड कर दिया उस प्रतिमा के भीतर बहुमूल्य से बहुमूल्य हीरे थे वो प्रतिमा टूटी तो सारे मंदिर में हीरे बिखर गए और वो बारह पुजारी मंत्रोच्चार करते रहे उनके मंत्रोच्चारों से इतना भी ना हुआ बारह सौ पुजारियों के मंत्रोच्चार से कि एक महमूद गजनवी का हृदय बदल जाता लेकिन यह मूर्ख था अब भी जारी है अब भी वही बकवास अब भी वही बेमानी बातें और भारत का मंच चूंकि सदियों से निर्मित हुआ है इन्हीं गलत संस्कारों में पला हुआ ये बातें प्रभावित करती लगता है कि आह वैदिक ऋषि कैसा अद्भुत विज्ञान हमें दे गए नास्त्रों की जरूरत ना शस्त्रों की जरूरत तो 22 बाई साल बाईस सौ साल तक तुम गुलाम क्यों रहे इस बाईस सौ साल में कितने तुरसी हुए कितने महर्षि हुए शंकराचार्य हुए रामानुजाचारी हुए बल्लभाचारी हुए निम्बार्क हुए इन सब में से किसी की भी मंत्र की क्षमता इतनी ना थी कि भारत की दास्ता को मिटा देता छोटी छोटी कोमे आए, शक आए आए, जिनकी कोई कीमत न थी जिनका कोई नाम लेवा नहीं था आज कोई नाम लेवा नहीं छोटे छोटे जत्थे आए और ये विराट देश गुलाम होता चला गया क्योंकि इस विराट देश के पास मूर्खतापूर्ण बातों का अंबार है ये उन्हीं पे भरोसा किए रहा ये उन्हीं को छाती से लगाया बैठा रहा इसने सोचा की ये तो पुण्य भूमि धर्म भूमि स्वयं देवता यहां पैदा होने को तरसते वही करेंगे इसकी रक्षा किसी ने कोई रक्षा न की कोई रक्षा न हुई और आज भी बीसवीं सदी में इस तरह की शेख की बात है सिर्फ इस बात की सूचक यह देश अभी भी समसामयिक नहीं है पदार्थ और चेतना के अलग अलग नियम ध्यान से व्यक्ति की चेतना रूपांतरित होती है लेकिन पदार्थ पर उसका कोई परिणाम नहीं होता पदार्थ पर परिणमन के लिए तो विज्ञान चाहिए विज्ञान की कोई क्षमता मनुष्य की चेतना पर काम नहीं आती और धर्म की कोई क्षमता पदार्थ पर काम नहीं आती इस भेद को स्पष्ट समझ लेना चाहिए यदि देश में गरीबी है तो विज्ञान से मिटेगी धर्म से नहीं धर्म से मिट सकती होती तो पैदा ही ना होती हजारों हजारों साल से तो तुम धार्मिक हो अब और क्या ज्यादा धार्मिक होगी इससे ज्यादा और क्या धर्म संभालोगे बहुत तो संभाल चुके महावीर और बुद्ध और कृष्ण और राम इतनी विराट श्रृंखला है तुम्हारे पास धार्मिक पुरुषों की लेकिन गरीबी तो न मिटी तो न मिठी गरीबी तो विज्ञान से मिटेगी उसके लिए तो आइंस्टीन चाहिए न्यूटन चाहिए एडिसन चाहिए रदरफोर्ड चाहिए हां यह सच है कि भीतर की गरीबी आत्मा की गरीबी विज्ञान से ना मिटेगी उसके लिए बुद्ध चाहिए चाहिए, जीसस चाहिए चाहिए और इन दोनों का हम स्पष्ट विभाजन समझ लें इसमें कहीं भूल चूक ना हो यही भूल चूक हमें सता रही हमारे प्राणों पर भारी हो गई इसी भूल चूक ने हमें मारा जब बीमारी हो तो चले तुम पुजारी के पास चले तुम किसी ज्योति के पास चले तुम मंदिर किसी पत्थर की मूर्ति की प्रार्थना करने जब बीमारी हो तो चिकित्सक के पास जाओ तो औषधि की तलाश करो और जब गरीबी हो तो तकनीक खोजो ज्यादा पैदावार कैसे हो नहीं लेकिन हम तकनीक ना खोजेंगे हम यज्ञ करेंगे हवन करेंगे कि वर्षा हो जाए कितनी सदियों से तुम यज्ञ और हवन कर रहे हो ये वर्षा कब होगी बाढ़ आए तो पूजा और पाठ अकाल पड़े तो पूजा और पाठ और तुम्हारे पूजा पाठ का परिणाम कुछ भी नहीं हुआ निरपवाद रूप से तुम्हारा पूजा पाठ व्यर्थ गया है। उतना ही समय तुमने उतना ही श्रम तुमने अगर विज्ञान को दिया होता तो तुम आज पृथ्वी पर सर्वाधिक धनी देश होते अमेरिका की कुल उम्र 300 साल है तीन साल में संपदा बरस गई और हम तो कोई दस हजार वर्षों से इस देश में शायद ज्यादा समय से हूं दस हजार सालों में भी हम गरीब के गरीब रहे हमारे सोचने में कहीं कोई आधारभूत भूल है। कहीं कोई बुनियादी कोई जड़ कोई मूल की गलती और उस गलती को सुधारना जरूरी हाँ ये मैं कहूंगा कि कोई सोचता हो कि विज्ञान से आत्मा की शांति मिलेगी तो वो भी उतना ही गलत है जितना कोई सोचता हो कि ध्यान से और पेट की भूख बुझेगी पेट के अपने नियम हैं और आत्मा के अपने नियम आंख देख सकती है कान सुन सकता है जो कान से देखने की कोशिश करेगा वो पागल और जो आंख से सुनने की कोशिश करेगा वो मूल आखिर कुछ सीमाएं खींचना सीखो कुछ जीवन के गणित की पहचान लो भीतर के जगत का अपना नियम है वहां ध्यान सहयोगी, होगी वहां गहरी से गहरी शांति पैदा होगी मौन पैदा होगा आनंद उभरेगा लेकिन उससे रोटी पैसा नहीं होगी न मसीने चलेंगी भावाती ध्यान से कारे नहीं चल सकती उसके लिए पेट्रोल चाहिए भावाती ध्यान से उद्योग नहीं चल सकते उसके लिए मशीनें चाहिए भावाती ध्यान से वर्षा नहीं होगी बादलों को कुछ चिंता नहीं पड़ी तुम्हारे भावती ध्यान की पैदावार बढ़ नहीं जाएगी और महर्षि महेश योगी ने कहा है कि देश को इस प्रकार के भय और अनिश्चितता से छुड़वाने के लिए सरकार को उनके भावाती ध्यान तथा टीएम सिद्धि कार्यक्रम का उपयोग करना चाहिए इन न को कहो कि बकवास बंद करो इंदिरा गांधी को मैं कहूंगा कि इस तरह की मूलता की बातों में मत पड़ना दिल्ली में इस तरह के मूल रोज कुछ ना कुछ उपद्रव किए कर करने में लगे हुए और ये क्यों दिल्ली में इकट्ठे होते मेहरिश से महेश योगी दिल्ली में अड्डा जमाए बैठे हैं कुछ महीनों से और भावाती ध्यान का प्रयोग चल रहा है दिल्ली ही क्यों क्योंकि वही सत्ता है राजनीति है अभी ये उन्होंने सोचा कि और अच्छी बात हुई कि अगर देश पे संकट आ रहा है तो शोषित करो शोषण करो इस अवसर का इस मौके को चूको मत इस अवसर का फायदा उठा लो ये सब अवसरवादी और इनको सहारा देने वाले राजनीतिक क्योंकि वे राजनीतिक भी तुम्हारी भीड़ से ही पैदा होते तुम्हारी भीड़ कहीं मत तो वे जिंदा होते वे तुम से गए बीते होते तुमसे गए बीते होते हैं तभी तो तुम अपना नेता चुनते हो अगर पागल किसी को नेता चुनेंगे तो महापागल को ही चुनेंगे उनसे तो कुछ आगे होना ही चाहिए देश में अगर भय है तो उसके लिए अस्त्र शस्त्र चाहिए ध्यान नहीं और देश में अगर अनिश्चितता है तो इस देश को अनुबम बनाने होंगे उज्जैन बम बनाने होंगे इस देश को विज्ञान की सारी सुविधाओं का उपयोग करना होगा नहीं तो ये देश फिर सोमनाथ की मंदिर की तरह टूटेगा और बर्बाद होगा और न मोहम्मद महमूद गजनबी ने तुम्हारी बकवास सुनी और तुम्हारे मंत्र सुने और न पाकिस्तान सुनेगा और न चीन सुनेगा खतरा कहां से इन दो मुल्कों से खतरा है चीन से है और पाकिस्तान से दोनों के पास अनुबम की संभावना बढ़ती जा रही चीन के पास तो सुनिश्चित अनुबम है और पाकिस्तान के लिए सारे मुसलमान देश उजन बम बनाने के लिए संपत्ति देने को तैयार हो गए और यहां के ये तथाकथित कथित पौंगा पंडित ये समझा रहे हैं इंदिरा गांधी को भावातीन ध्यान से सब ठीक हो जाएगा सब भय मिट जाएगा सब अनिश्चितता मिट जाएगी इस तरह के गधों ने इस देश की छाती को बहुत रौंदा इन गधों से छुटकारा चाहिए मैं ध्यान की क्षमता को स्वीकार करता हूं ध्यान की अपूर्व संभावना है लेकिन अंतर्लोक में तनाव से मुक्ति मिलेगी ध्यान से लेकिन यह मत सोचना कि तुम दूसरे को बदलने में समर्थ हो जाओगे क्या तुम सोचते हो जीसस के पास इतना भी ध्यान नहीं था कि जिन्होंने उन्हें सूली दी उनका हृदय परिवर्तन कर सकते सूली देने वाले तो चार ही लोग थे जिन्होंने उनकी सूली गाड़ी और उनको सूली पे चढ़ाया और कीलें ठोंके चार आदमियों ने ये चार आदमियों को भी जीसस ना बदल सके इतना भी ध्यान न था जीसस में महर्षि महर्ष योगी के पास इससे बड़ा ध्यान मंसूर के पास ध्यान न था कि एक हत्यारे ने पैर काट दिए हाथ काट दिए गर्दन काट दिए और मंसूर का ध्यान कुछ भी सुरक्षा न जुटा पाया शरमत के पास ध्यान नहीं, नहीं था कि एक झटके में गर्दन काट दी गई राम के पास ध्यान नहीं था कि रावण का हृदय रूपांतरित कर देते महरिषी महेश योगी का ये तथाकथित बाबाती ध्यान न राम के पास था न कृष्ण के पास था न जीसस के पास था न सरमत के पास न मंसूर के पास रावण का हृदय नहीं बदल सकते थे क्या जरूरत थी युद्ध की क्यों अस्त्र शस्त्रों का उपयोग किया और ये किस वैदिक ज्ञान के सार की बात छेड़ रहे तुम्हारे वेदों में इंद्र से प्रार्थना की गई कि हमें शक्ति दो अस्त्र शस्त्र दो दुश्मन पे विजय दो हम दुश्मन का संहार कर सकें, इतना बल दो हमारी गऊओं के थन में ज्यादा दूध आ जाए ऐसी कृपा करो भावाती ध्यान से आ जाता गऊओं के थन में दूध भी ना बढ़ा ये वैदिक ऋषि प्रार्थना कर रहे हैं ये वेद के ज्ञान का सार है ये वैदिक ऋषि प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे खेत में ज्यादा उपज हो जाए और पड़ोसी के खेत में जो कि हमारा दुश्मन पड़ोसी और दुश्मन अक्सर पर्याय होते उसके खेत में बिल्कुल फसल उगे ही नहीं भावातीत ध्यान ही कर लेते जो भावातीत ध्यान ज्यादा करता उसकी फसल बड़ी होती लेकिन ये सब पागलपन की बातें अब समय है बहुत हो चुका बहुत इस देश की छाती पर घूंगर मुती जा चुकी अब इन सब व्यर्थ की बकवास करने वाले लोगों को विदा दो अलविदा दो सदा के लिए विदा कर दो अब इस तरह का जहर और न फैलाया जाए पदार्थ के अपने नियम हैं और पदार्थ के नियम ध्यान से रूपांतरित नहीं होते और ध्यान के अपने नियम है और ध्यान के नियम पदार्थ के विज्ञान से रूपांतरित नहीं होते अलह्लाज मंसूर को तलवार काट सकती अलहिलाज मंसूर की शांति को नहीं काट सकती अलहिलाज मंसूर के आनंद को नहीं काट सकती उसकी समाधि को नहीं काट सकती अलहिलाज मंसूर हंसता हुआ मरता है वही आनंद वही मस्ती वही आह्लाद गर्दन तो कट जाती आंखड़े तो फोड़ दी जाती हाथ काट दिए जाते पैर काट दिए जाते इस तरह की हत्या कभी किसी की नहीं की गई जैसी मंसूर की की गई एक एक अंग काटा गया बड़ी निर्ममता से काटा गया लेकिन वही अनलह का उद्घोष उठता रहा ध्यान की वही गरिमा रही समाधि जरा भी डगमगाई नहीं आंखों में वही मस्ती वही खुमार वही रोशनी और आखिरी काम जो मंसूर ने किया वो यह आकाश की तरफ देख के खिलखिला के हास सारा शरीर लहुलवान है अंग कट के गिर गए बस अब जवान कटने को उसके पहले वो खिल खिला के हंसा किसी ने भीड़ में से पूछा कि मंसूर क्या तुम पागल हो गए हो तुम किस लिए हंस रहे हो मंसूर ने कहा मैं इसलिए हंस रहा हूं कि मैं ईश्वर को कहना चाहता हूं कि देख तू किसी भी रूप में आया मैं तुझे पहचान लूंगा आज तू मौत की तरह आया है तो मुझे धोखा न दे सकेगा ये मेरी हंसी तेरा जवाब और तू चाहे जिंदगी हो और चाहे तू मौत हो मेरी खुशी वैसी की वैसी रहेगी तलवार शरीर को तो काटेगी क्या तुम सोचते हो जापान पे जब हिरोशिमा पर एटम बम गिरा और नागासाकी पर एटम बम गिरा तो नागासाकी और हिरोशिमा में ध्यान करने वाले लोग ना थे सच तो यह है कि आज दुनिया में अगर सर्वाधिक ध्यान की गहराइयों में उतरने वाले लोग कहीं हैं तो वह जापान है क्योंकि बुद्ध की परंपरा का जो शुद्धतम रूप है जेन वो जापान में आज भी जिंदा है नागासाकी हिरोशिमा दोनों नगरों में जेन फकीरों की बड़ी तादाद थी उनके सुंदर आश्रम थे जिनमें सुबह से लेकर सांझ तक लोग ध्यान में लीन थे मगर जब एटम बम गिरा तो उसने कोई फर्क ना किया कि ये ध्यानी है इन्हें छोड़ दो कि ये गैर ध्यानी है इन्हें मारो दोगुना मारो उसने न कुत्तों को देखा न घोड़ों को देखा न गधों को देखा न वृक्षों को देखा न इस बात की फिक्र की कि कौन बुद्धत्व को उपलब्ध हो गया है उसने तो सभी को भस्मभूत कर दिया जिन लोगों ने महावीर के कान में खीले ठोंके महावीर उनका हृदय परिवर्तन न कर सके इतना भी ध्यान न था बुद्ध की मृत्यु विषाक्त भोजन से हुई इतना भी ध्यान न था कि शरीर में विष का असर न हो ऐसा उपाय कर लेती कितने उल्लेख तुम्हें दिए जाएं? खुद कृष्ण की मृत्यु बाण के लगने से हुई वो विश्राम करने को एक वृक्ष के नीचे लेटे थे और किसी शिकारी ने भूल से उनके पैर को समझा कि वो किसी पशु का पैर है दूर झाड़ियों में छिपे हुए उसने तीर मार दिया पछताया बहुत लेकिन वो तीर विशाक्त था कृष्ण की मृत्यु हो गई कृष्ण का ध्यान तीर से न बचा सका और महर्षि महर्षि योगी जो कृष्ण की ही गीता पर प्रवचन दे दे के महर्षि हैं इनको ये पागलपन सवार हुआ है ये देश को और देश के प्रधानमंत्री को सुझाव दे रहे हैं कि कोई जरूरत नहीं है अस्त्रों शस्त्रों की बिना अस्त्रों शस्त्रों के सस्ता सुगम उपाय लोग भावातीत ध्यान कर ले पंद्रह मिनट सुबह 15 मिनट शाम पाकिस्तान और चीन के हृदय बदल जाएंगे इस पागलपन में ना पड़ो राम तो फिर भी धार्मिक व्यक्ति से लड़ रहे थे रावण बहुत धार्मिक था शिव का भक्त था कहानी तो यह है कि इतना भक्त था कि अपनी गर्दन भी चढ़ा देता था राम तो एक धार्मिक व्यक्ति से ही उलझ रहे थे उसको भी ना बदल सके तुम चीन को बदल सकोगे जो कि ईश्वर को मानते ही नहीं आत्मा को मानते ही नहीं पहली दफा नास्तिकों के हाथ में देश चीन इस समय दुनिया का सबसे बड़ा देश एक अरब के करीब उसकी संख्या जल्दी पहुंच जाएगी नब्बे करोड़ तो पहुंच ही गई ये नब्बे करोड़ नास्तिकों का देश जिसमें कोई ईश्वर को मानता नहीं आत्मा को मानता नहीं इनको भावाती ध्यान से बदल सकोगे कौरव कितने ही बुरे रहे वो भगवान को तो मानते ही थे आत्मा को तो मानते ही थे नर्क और स्वर्ग से तो डरते ही थे उनको भी कृष्ण ना बदल सके और कृष्ण ने अर्जुन को न समझाया कि बेटा गांधी छूट गया छूट जाने दे ये ले बात ध्यान इससे सब हो जाएगा न केवल देश की अनिश्चितता और भय से बचाने के लिए विभा और तथाकथित सिद्धि का प्रयोग बता रहे उनकी सिद्धि का प्रयोग क्या है वो भी अभी तक कोई सामूहिक प्रदर्शन नहीं कर सके वो भी एक झूठी बकवास है महर्षि महेश योगी की सिद्धि क्या है सिद्धि है ये कि ध्यान करने वाला व्यक्ति एक फीट ऊंचा जमीन से उठ जाता चलो मन भी अजायक उठ जाए तो भी क्या होगा हवाई जहाज हजारों फीट ऊपर उठ रहे हैं तुम्हारे सिद्धि को पहुंची हुई लोग एक फीट ऊपर उठेंगे हवाई जहाज ऊपर से बम गिराएंगे वापस जमीन पर गिर जाएंगे एक फीट ऊपर भी उठ गए तो क्या होगा ऐसे तो उठने वाले भी नहीं एक फीट भी क्योंकि मैरे सी खुद ही क्यों नहीं प्रयोग करके दिखला देते एक फीट ऊपर उठ के हाँ फोटू छापते और फोटो तो बहुत आसान मामला है वो तो ट्रिक फोटोग्राफी है उसमें कुछ खास मामला नहीं है वो तो सिर्फ तरकीब है फोटोग्राफी की वो तो होशियारी है सिर्फ फोटोग्राफर की वो एक सीट ऊपर आदमी को बैठा हुआ बता देते इसमें तो कोई अड़चन नहीं है और भी ये फोटोग्राफी करके दिखा दी उन्होंने भी छाप दिए फोटो लेकिन दूसरे कम से कम ईमानदार कम से कम उन्होंने साफ कह दिया कि फोटोग्राफी ये सिद्धि के नाम से जो बकवास चला रखी कि आदमी बात ध्यान में जब जाता है तो एक सीट ऊपर उठ जाता है इसका प्रदर्शन करो कहते तो वो ये हैं कि लाखों लोग बाबा ध्यान कर रहे हैं चलो एक आध लाख आदमियों को एक फीट ऊपर उठा के दिखा दो सबको छोड़ो कम से कम तुम ही ऊपर उठ के दिखा दो और उठ भी गए तो क्या होगा मैं ये भी नहीं कहता कि नहीं उठ सकते हो उठ भी गए मान लो तो क्या होगा एक ही फीट ऊपर उठोगे ना दो फीट ऊपर उठोगे कितने फीट ऊपर उठोगे और ऊपर फीट उठ जाने से क्या होने वाला है जिसको तुम्हारी गर्दन काटनी फिर भी काटेगा और एक फीट ऊपर रहे तो जरा बंदूक का निशाना ऊपर साधेगा और क्या करेगा इससे तो बेहतर था कि नहीं जानते ये उठना तो कम से कम किसी झाड़ी वगैरह में छिप जाते झाड़ी में छिपा हुआ सिपाही और सिद्धि कर ले तो एक फीट ऊपर उठ जाए तो दुश्मन को अलग दिखाई पड़ जाए कि ये रहे बाबा ध्यान करने वाले मारो अल्लाहो अकबर वही धड़ाम से नीचे गिरे और न केवल वे ये कह रहे हैं कि इस युद्ध के संबंध में सहायता मिलेगी बल्कि देश की सारी समस्याएं हल हो सकेंगी और देश की चेतना में सत्व का उदय हो सकेगा देश की समस्याएं क्या हैं? रोटी नहीं है रोजी नहीं है कपड़ा नहीं है ध्यान से ये कैसे हल हो सकेगा रोटी आकाश से बरसेगी कपड़े जमीन से उगेंगे। पत्थर हीरे जवारात बन जाएंगे क्या होगा हां ध्यान से एक बात हो सकती है कि व्यक्ति इस दुख और दारिद्र को भी सहन करने में समर्थ रहे और वही तो हम सदियों से कर रहे हैं सहनशीलता बढ़ जाएगी बगावत कम हो जाएगी लोग बजाय इसके कि श्रम करते और जीवन को रूपांतरित करते निठल्ले बैठे रहेंगे और कहेंगे कि ठीक है भूख है तो ठीक और प्यास है तो ठीक अब जैसा परमात्मा को चाहिए वैसा उसने किया है पिछले जन्म में किए होंगे बुरे कर्म उनका फल भोग रहे और अब तो कोई बुरे कर्म ना करें नहीं तो अगले जन्म में फिर फल भोगने पड़ेंगे तो सांवना मिल सकती है लोगों को लेकिन रोटियां नहीं मिलेंगी कपड़े नहीं मिलेंगे छप्पर नहीं मिलेगा और सांत्वना अफीम होगी उस लोग बेहोशी में पड़े रहे हैं बेहोशी में पड़े रहेंगे और ये कहते हैं कि भावाती ध्यान से जो कि वैदिक ज्ञान का सार है देश की चेतना में सत्व का उदय होगा वेद को लिखे कितना समय हुआ वैज्ञानिक ढंग से सोचने वाले लोग भी मानते हैं कम से कम पांच हजार वर्ष और अवैज्ञानिक ढंग से सोचने वाले लोग जैसे लोकमान तिलक वो मानते हैं कि नब्बे हजार वर्ष नब्बे हजार वर्ष या पांच हजार वर्ष इतने हजार वर्षों में भी वैदिक ज्ञान का निरंतर पठन पाठन होता रहा गुरुकुल चलते रहे ऋषि समझाते रहे और सत्व का उदय अब तक नहीं हुआ देश की चेतना में जितनी इस देश की चेतना असात्विक है शायद दुनिया में किसी देश की ना हो जितना बेईमानी जितनी घूसखोरी जितनी रुस्बत जितनी चार इस देश में है जितना पाखंड जितनी अनैतिकता उतनी शायद कहीं भी ना हो क्या हुआ हम तो मान के बैठ गए कि वेद हमारे पास हैं गीता हमारे पास है बड़े बड़े ऋषि मुनि हमारे पास हो चुके अब हमें क्या करना है हम तो उनकी बपौ कोई पूजा करेंगे हम तो दो फूल चढ़ा देंगे उनके मजार पर और बस सत्व का उदय हो जाए सत्व का उदय नहीं हुआ ऐसे कहीं सत्व का उदय नहीं होता और एक बात ख्याल में रहे कि ध्यान व्यक्ति को घटता है समाज या देशों को नहीं क्योंकि चेतना व्यक्ति के पास है समाज या देश के पास कोई चेतना नहीं होती आत्मा व्यक्ति के पास है समाज या देश के पास कोई आत्मा नहीं होती तुम पूरे भारत में घूम जाओ तुम्हें भारत कहीं भी नहीं मिलेगा जहाँ मिलेगा कोई आदमी मिलेगा कोई औरत मिलेगी कोई बच्चा मिलेगा कोई बूढ़ा मिलेगा भारत नहीं मिलेगा भारत माता की कितनी तलाश करो कई तरह की माताएं मिलेंगी दुर्गा माता मिलेंगी काली माता मिलेंगी गोरी माता मिलेंगी तरह तरह की माताएं मिलेंगी मगर भारत माता नहीं मिलेगी वो तो केवल तस्वीर में होती वो तो काल्पनिक है और अगर भारत माता मिल जाए तो बड़ी अपंग हालत में होगी क्योंकि पाकिस्तान कट गया बांग्लादेश कट गया कभी बर्मा भी इस देश का हिस्सा था वो सब कटते चले गए भारत माता मिलेगी भी तुम पहचान भी ना सकोगे एक आंख न एक हाथ न एक टांग न मिलेगी भी तो कहीं सड़क पर भीख मांगती मिलेगी और तुम भी नजर बचा के निकल जाओ मुल्ला नसरुद्दीन एकदम तेजी से चला जा रहा था मैंने पूछा कि क्या हुआ इतनी तेजी से कहा जा रहा है उसने कहा कि मुझसे गरीबी नहीं देखी जाती मुझसे बिल्कुल नहीं देखी जाती तो मैंने कहा कि फिर इससे इस तेजी चलने का क्या संबंध उसने कहा कि गरीब आदमी भीख मांग रहा है नहीं देखा जाता मैं तो दूसरी तरफ मुँह करके एकदम तेजी से निकल जाता मुझसे बर्दाश्त नहीं होती बड़ा कोमल हृदय है मेरा देशों की कोई चेतना नहीं होती न कोई आत्मा होती न कोई व्यक्तियों के जोड़ में आत्मा होती व्यक्ति में आत्मा होती व्यक्ति में चेतना होती ध्यान वैयक्तिक है ना तो राष्ट्रीय होता है ना सामाजिक होता है ये तो व्यक्ति की क्रांति है हाँ व्यक्ति की चेतना में जरूर सत्व का उदय होता है और वह उदय भी सत्य वेदांत महेश योगी द्वारा प्रचलित तथा कथित भावातीत ध्यान से नहीं हो सकता क्योंकि उनका भावातीत ध्यान है ही क्या सिर्फ मंत्र जाप जिसको तुम पहले मंत्र जाप कहते थे उसको उन्होंने नया शब्द खोज लिया भावातीत ध्यान करते क्या है भावातीत ध्यान में कोई एक शब्द दे देंगे जिसको तुम सतत दोहराओ 15 मिनट तक मौका ही ना दो मन में किसी और चीज को आने का दोहराए चले जाओ राम राम राम दोहराए चले जाओ या ओम ओम दोहराए चले जाओ इतनी तेजी से दोहराओ कि एक ओम पर दूसरा ओम चढ़ने लगे जैसे मालगाड़ी टकरा जाए और डब्बे पर डब्बे चढ़ जाए बीच में संधना छोड़ना नहीं तो बीच में संध में से गड़बड़ हो जाती कोई चेहरा झांक जाएगा पड़ोसन स्त्री दिखाई पड़ जाएगी रास्ते किनारे पड़ा हुआ नोट दिखाई पड़ जाएगा कि आज कौन सी फिल्म में जाना है ये ख्याल आ जाएगा कि ये रहे विनोद खन्ना एकदम दिखाई पड़ जाएंगे बीच में संध आने ही मत देना ओम को ओम के ऊपर चढ़ाए जाना बीच में न रहेगी जगह न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी इस तरह सतत अगर एक शब्द को कोई दोहराता रहे तो उसका कुल परिणाम एक तरह की तंद्रा होता है। ये एक सम्मोहन की विधि है ये कोई ध्यान नहीं जिसको महर्षि महेशयोगी ध्यान कह के प्रचारित कर रहे हैं वो केवल आत्मसम्मोहन है ऑटोहिप्नोसिस और ये काम तुम किसी भी शब्द से कर सकते हो इसके लिए कोई वैदिक मंत्रों की जरूरत नहीं अपने ही नाम दोहराने लगो बार बार उसी को दोहराए चले जाओ उसी से ये काम हो जाए कुछ भी दोहराने लगो बस एक शब्द पकड़ लो और उसको दोहराए चले जाओ दोहराने का एक परिणाम होता है कि मन थक जाता है दोहराने से थक जाता है तो थोड़ा विश्राम मांगता है जैसे किसी बच्चे को अगर तुम कहोगे बैठ चुपचा एक कोने में तो नहीं बैठेगा और डर की मारे बैठ भी जाए तो करबटे बदलेगा हाथ पैर हिलाएगा हा हूं करेगा गीत गुनगुनाएगा इधर किसी उधर रखेगा सिर खुजलाएगा कहीं पीठ खुजलाएगा कुछ ना कुछ करेगा कमीज की फटने खोलेगा लगाएगा मतलब उसके भीतर बेचैनी है ऊर्जा है शक्ति है अगर उसको शांत बिठाना है तो एक ही रास्ता उससे कहो कि जाओ एक दर्जन पूरे घर के चक्कर लगाओ दौड़ के लगाना जी जान से लगाना बारह चक्कर लगाने के बाद तुम्हें कहने की जरूरत नहीं रहेगी कि चुपचाप जा। बैठ जाओ वो चुपचाप खुद ही बैठ जाएगा वो खुद कोने में शांति से बैठा रहेगा, ना बटन खोलेगा ना सिर खुजलाएगा कुछ भी नहीं करेगा बैठा रहेगा और अगर उसको बिल्कुल ही बिठाना हो तो मैंने सुना कि मुल्ला नीन को ट्रेन पकड़नी लड़के से पूछा कि भाई ये रास्ता तो बड़ा लंबा है और मुझे जल्दी पहुंचना है कहीं ट्रेन चूक न जाऊ तो कोई जल्दी पहुंचने का रास्ता बता दो उस लड़के के पास एक कुत्ता था उसने कुत्ते को कहा लक्ष्य मुल्ला भागा कुत्ता उसके पीछे हो लिया जो रास्ता साठ मिनट में पूरा होता दस मिनट में पूरा हो गया मुल्ला मुझे कह रहा था कि गजब कर दिया उस लड़के बताए नहीं रास्ता पारी करवा दिया जवाब ही नहीं दिया एकदम कहा लक्ष्यू और मैं पहुंच गया अभी गाड़ी आने में तो कोई चालीस मिनट की देर थे जाके कैसा विश्राम किया है ऐसा विश्राम जो कई वर्षों से नहीं जाना एकदम जाके लेट ही गया कुर्सी में और ऐसी राहत पाई के वाहरे लड़के क्या गजब का रास्ता सुझाया कुत्ते को पीछे लगा दिया ये मंत्र वगैरह जो है कुछ नहीं बस लग छू दोहराए जाओ दोहराए जाओ कुत्ता पीछे लगा है भागे जाओ भागे जाओ पंद्रह मिनट में परेशान हो जाओगे पसीना पसीना हो जाओगे अपने आप बैठ जाओगे उस अपने आप बैठ जाने को तुम ध्यान मत समझ लेना यह कोई ध्यान नहीं यह तो केवल थकान से आई हुई एक तंत्रा है एक झपकी आ जाएगी एक तरह की मन में दौड़ बंद हो जाएगी मगर ये दौड़ देर बंद रहेगी ये फिर शुरू हो जाएगी ये थोड़ी देर का खेल है का कोई मूल्य नहीं और अगर यही वैदिक धर्म का सार है, तो वैदिक धर्म में भी फिर कोई मूल्य नहीं और होना भी नहीं चाहिए ज्यादा मूल्य क्योंकि महावीर ने विरोध किया वैदिक धर्म का बुद्ध ने विरोध किया वैदिक धर्म का नागार्जुन ने विरोध किया वैदिक धर्म का वसुवंध ने विरोध किया धर्म कीर्ति ने विरोध किया चंद्र कीर्ति ने विरोध किया परंपरा है लंबी वैदिक धर्म के कि विरोध की मैं कोई अकेला आदमी नहीं हजारों बुद्ध पुरुषों ने इसका कि विरोध किया है और विरोध इसीलिए किया कि वैदिक धर्म सिवाय पंडितों के पाखंड के और कुछ भी नहीं ये पुरोहितों के शोषण का जाल है आदमी को कैसे बंधनों में बांधे रखना आदमी को कैसे नए नए जालों में ग्रसित रखना इसके सिवाय और कुछ भी नहीं तो मैं सोचता हूं कि होगा वैदिक ज्ञान का सार ही होगा ये भावा थी। तुमने पूछा सत्य वेदांत कि आप जिस ध्यान को समझाते हैं तथा उसका प्रयोग करा रहे हैं क्या वही ध्यान ऊपर बताएगी बातों के संदर्भ में अधिक प्रभावशाली और कारगर सिद्ध नहीं होगा बिल्कुल नहीं ध्यान से इन बातों का कोई संबंध ही नहीं मैं बहुत प्रत्येक चीज के संबंध में वक्तव्य देना चाहता हूं मेरा ध्यान तुम्हारी आंतरिक शांति सौमनस्य तुम्हारे आंतरिक आनंद उत्सव में जरूर प्रगाड़ेगा लेकिन इससे तुम्हारे बाहर की दुनिया में कोई बहुत फर्क होने वाला नहीं है। हाँ अगर बहुत लोग इस ध्यान को करेंगे तो बाहर के वातावरण में थोड़ा फर्क आएगा लेकिन वो फर्क बहुत लोगों के ध्यान करने से आएगा आएगा तो उन बहुत लोगों के जीवन व्यवहार में लेकिन चूंकि बहुत लोग करेंगे तो स्वभाव वे एक दूसरे से संबंधित होंगे उनके बाहर के व्यवहार में भी फर्क आएगा लेकिन इससे कुछ युद्ध समाप्त नहीं हो जाएंगे क्योंकि कौन तय करेगा कि पाकिस्तान भी ध्यान करे कौन तय करेगा कि चीन भी ध्यान करे ये महरिश महेश योगी यहां तो उपद्रव करते रहेंगे भारत में ये जाके अमेरिका को भी इसी तरह की मूर्खतापूर्ण बातें समझाते रहेंगे लेकिन रूस को कौन समझाएगा चीन को कौन समझाएगा? था वहां तो इस तरह की बकवास नहीं चलने दी जाएगी और खतरा वहां से पाकिस्तान में कौन इनकी भावातीत ध्यान को करने को राजी होगा और खतरा वहां से है जिनसे खतरा उनको कौन समझाने जाएगा हाँ अगर सारी दुनिया ध्यान करने लगे तो निश्चित ही अस्त्र शस्त्रों की जरूरत में रह जाएगी क्योंकि लोग इतने आनंदपूर्ण होंगे कि कौन किसको हिंसा करना चाहेगा लेकिन सारी दुनिया कब ध्यान करेगी इसकी कोई आशा है आज तो नहीं होने वाला कल तो नहीं होने वाला और सवाल अभी है भारत का हमला आज हो सकता है कल हो सकता है और मैं मानता हूं ज्यादा देर नहीं लगेगी हमला होने क्योंकि चीन और अमेरिका रोज रोज करीब होते जा रहे हैं और रोनाल्ड जीगन के सत्ता में आ जाने के बाद चीन और अमेरिका के बीच संबंध बहुत गहरे हो जाने वाले इस बात की बहुत संभावना है कि निक्सन को चीन में राजदूत बना के भेजा जाए निक्सन के समय में चीन पहली दफा अमेरिका के करीब आए और अब निक्सन को ही राजदूत बना के भेजे जाने की संभावना अब रीगन के पीछे से निक्सन ही काम करेंगे रीगन तो केवल बाहर का दिखावा रहेंगे पीछे निक्सन और किसिंगर का जाल चलेगा चीन के साथ अमेरिका का गठबंधन भारत के लिए सबसे खतरनाक सिद्ध होने वाला है क्योंकि चीन और अमेरिका का गठबंधन रूस के खिलाफ और अगर चीन और अमेरिका बहुत करीब आते हैं तो भारत को अनिवार्य रूप से रूस के खेमे में खड़ा होना पड़ेगा और एक बात ख्याल रखना कि अमेरिका और रूस कभी सीधे लड़ने वाले नहीं इतनी मूर्खता वो नहीं करेंगे दोनों समझदार है दोनों में से कोई इतना पागलपन नहीं करेगा कि सीधा युद्ध करे वो हमेशा किसी और की भूमि पर लड़ेंगे युद्ध होगा तो चीन और भारत में होगा और चीन ने जो जमीन पर कब्जा कर लिया है भारत की वो यू ही नहीं कर लिया वो खास उस जमीन पर कब्जा किया है जिसके माध्यम से वो पाकिस्तान से जुड़ गया चीन ने इस बीच पाकिस्तान तक रास्ते बना लिए जिस जमीन पर कब्जा किया उस पर कब्जा करने का कारण ही यही था ताकि पाकिस्तान और चीन के बीच रास्ते का संबंध हो जाए अब चीन और पाकिस्तान जुड़े हुए और अमेरिका और चीन जुड़ेंगे तो भारत के लिए खतरा सुनिश्चित है मैं इंदिरा गांधी को कहूंगा कि इस खतरे से अगर बचना हो तो जितनी शीघ्रता से हो सके उतनी शीघ्रता से व्यर्थ की बकवास में न पड़ के अणुशस्त्रों उजन शस्त्रों और नए नए प्रक्षेपास्त्रों का निर्माण करना हमें शुरू करना ही होगा और ये जल्दी किया जाना चाहिए क्योंकि चीन के पास अणुशस्त्र हैं और जापान अणुशस्त्रों की खोज में काफी आगे निकल गया पाकिस्तान को सारे मुसलमान देश अरबों खरबों डॉलर्स दे रहे हैं कि वो उज्जैन बम को बना ले जिस दिन पाकिस्तान के पास उज्जैन बम होगा उस दिन वो अपने अपमान का बदला लेगा भारी अपमान उसका हो गया है बांग्लादेश के टूट जाने से और बांग्लादेश के टूट जाने में भारत ने सहायता दी इस बात को भूल मत जाना इसलिए भारत से बदला लेना जरूरी है और इस तरह की बातें जो महर्षि महेश योगी जैसे लोग कर रहे हैं इनसे सावधान रहना ये खतरनाक लोग हैं ये दुश्मन है इन्हीं तरह के ना समझौने इस देश को अब तक बर्बाद किया है इसी तरह के नासमझ आगे भी इस देश को बर्बाद कर सकते इसलिए मैं तो इंदिरा गांधी को चेतावनी देता हूं कि इस तरह के गुर्गों के जाल में मत फंसना इस तरह की बातों को भी मत सुनना पदार्थ के नियम पदार्थ के नियम है उन्हें विज्ञान से हल किया जा सकता है और आत्मा के नियम आत्मा के नियम है उन्हें धर्म से किया जा सकता है और दोनों को एक दूसरे में कभी मिश्रित मत करना अन्यथा कोई बहुत बड़ा दुर्भाग्य भारत को घेर ले सकता है सैकड़ों स्त्री मसाइल में उलझकर रह गए वर्ण ताबा हसरत तामीर भी रखते हैं हम आज की मजबूरियां, माजूरियां अपनी जगह आज की मजबूरियां, आज की मजबूरियां, माजूरियां अपनी जगह दिल में फर्दा की हंसी तस्वीर भी रखते हैं हम इल्मानिश इल्म दानिश इल्म बेहकीकत दस्त मेहनत के बगैर ख्वाब भी रखते हैं हम ताबीर भी रखते हैं हम इल्म दानिश बेहकीकत दस्त मेहनत के बगैर ख्वाब भी रखते है हम ताबिर भी रखते हैं हम अहल दिल करते हैं सिकार अपने तरकस में अपने तरकस में कुछ ऐसे तीर भी रखते है हम रफ्तर जो बदल दे खुद जमाने का मिजाज रफ्तरफ्ता रफ्तरफ्ता जो बदल दे खुद जमाने का मिजाज शौक के जज्बो में वो भी रखते हैं हम अपने कातिल आप हैं, अपने कातिल आप हैं, अपने मसीहा आप हैं, जहर भी रखते हैं हम इकसी भी रखते हैं हम अपने कातिल आप हैं, अपने मसीहा आप हैं, जहर भी रखते हैं हम जहर भी रखते हैं हम इक्सीर भी रखते हैं हम हम अपने ही तो हत्यारे हैं और हम अपने ही उपचारक भी हैं अपने कातिल आप हैं अपने मसीहा आप हैं जहर भी रखते हैं हमारे भीतर जहर भी है इकसी भी रखते हैं और अमृत भी और वह रामबाण औषधि भी लेकिन किसका कहां प्रयोग इसका ध्यान रखना जरूरी है कभी तो अमृत भी जहर हो जाता है गलत हाथों में गलत प्रयोग और कभी जहर भी अमृत हो जाता ठीक हाथों में ठीक प्रयोग से अस्त्र शस्त्रों में कुछ बुराई नहीं हमारे पास भीतर की सजगता चाहिए होश चाहिए फिर हाथ में तलवार भी फूल हो जाती होश से भरे हाथों में तलवार चाहिए हाँ बेहोश हाथों में तलवार खतरनाक मगर मजा यह है कि बेहोश हाथों में तलवार और होश जिनके पास हो उनके हाथ में तलवार नहीं मेरे पास जापान से किसी ने एक प्रतिमा भेजी थी बुद्ध की प्रतिमा थी बहुत अद्भुत प्रतिमा थी बहुत प्यारी थी आधी प्रतिमा एक तरफ से देखने पर यूं लगती थी जैसे अर्जुन की प्रतिमा हो हाथ में तलवार और उस तलवार की चमक आधे चेहरे पर और वही रौनक जो अर्जुन के चेहरे पर रही हो और दूसरी तरफ से आधी मूर्ति पर बुद्ध की शांति ध्यान अवस्था समाधि। एक हाथ में तलवार और उसकी चमक आधे चेहरे पर दूसरे हाथ में एक छोटा सा दिया और उस दुए की ज्योति धीमी धीमी चेहरे के दूसरे हिस्से पर एक तरफ से देखो तो बुद्ध और दूसरी तरफ से देखो तो अर्जुन ये एक समुराई की प्रतिमा थी ये समुराई के संबंध में जापान की धारणा रही कि उसके पास ध्यान तो होना चाहिए बुद्ध जैसा और हाथ में तलवार होनी चाहिए अर्जुन जैसी मैं तो इस देश को यही सिखाना चाहूंगा अपने कातिल आप हैं अपने मसीहा आप हैं जहर भी रखते हैं हम इक्सीर भी रखते हैं हम हमें दोनों की तैयारी चाहिए और जहा जिस चीज की जरूरत होगी हम उसका उपयोग करेंगे महात्मा गांधी को भी ये वहम था इस तरह के वहम हमारे सभी महात्माओं को होते हमारे महात्माओं से ज्यादा वहमी इस दुनिया में लोग खोजने मुश्किल महात्मा गांधी को यह वहम था कि जब भारत आजाद हो जाएगा तो अस्त्र शस्त्रों की कोई जरूरत ना रह जाएगी उनसे जब पूछा गया था 1945 में आजादी के पहले की आजादी के बाद सैनिकों का क्या होगा उन्होंने सेनाएं विसर्जित कर दी जाएंगी क्या जरूरत अहिंसा की शक्ति इतनी है कि हमें अस्त्र शस्त्रों की क्या जरूरत अरे राम का नाम लेंगे राम के नाम में तो इतनी शक्ति है ब्रह्मचर्य साधेंगे और ब्रह्मचर्य में तो इतनी शक्ति कि क्या करेंगे अस्त्र शस्त्रों का फौजों को विदा कर देंगे फिर भारत आजाद हुआ लेकिन न तो फौजें विदा हुईं, न अस्त्र शस्त्र विदा हुए उल्टे जिस राम की शक्ति तो उनको भरोसा था जिसके बल से वो सोचते थे अस्त्र शस्त्रों की कोई जरूरत ना रह जाएगी एक पुनः निवासी नाथुराम गौट एक गोली से उनको मार डाला राम का भरोसा था नाथू आ गए क्या मजाक हुआ गहरा मजाक हो गया ना जब गोली लगी तो उन्होंने कहा हे hey, राम जल्दी में क्योंकि अब खत्म ही हो रहे थे अगर थोड़ी फुर्सत होती वो कहते हे hey, नाथुराम गोंस कहना तो चाहते होंगे नाथुराम लेकिन जल्दी में थे सुराम ही कह पाए लेकिन एक गोली पार कर गई कहां गई सब अहिंसा की शक्ति और जीवन भर का आत्मबल और जीवन भर का ब्रह्मचरी और भजन कीर्तन और अल्लाह ईश्वर तेरे नाम बस एक गोली सबको पार कर गई मैं इस तरह की बेहोदगियों में भरोसा नहीं करता गोली तो गोली से ही निपटी जाएगी तलवार हो तो ढाल चाहिए और तलवार हो तो और बड़ी तलवार चाहिए ए राम राम जपने से कुछ भी ना होगा अभी गांधी को तुमने मरा हुआ देखा फिर भी अकल नहीं आती जिंदगी भर भजन कीर्तन करते रहे इनको बाबातीत ध्यान नहीं लगा ये जिंदगी भर राम राम का उच्चारण करते रहे और एक गोली भी कम से कम इतना तो हो जाता कि गोली इनकी छाती के पास से कहती नहीं नहीं और लौट जाती कि यहां नहीं अरे ये तो महात्मा गांधी कि लौट के नाथुराम गोडसे को ही लग जाती कि कम वक्त कहां गोली चलाता यहां तो अदृश्य ध्यान की दीवाल है। क्या तुम सोचते हो मुझे कोई गोली मारे तो लौटेगी कभी नहीं लगेगी लगने ही चाहिए क्योंकि प्रकृति के नियम प्रकृति के नियम हैं और प्रकृति के नियमों का कोई अपवाद नहीं होता महर्षि महर्षयोगी को ऐसा करो कि पोटेशियम साइनाइड पिला और कहना कि देखे भावाती ध्यान और टीएम सिद्धि अगर बचा लें तो हम समझेंगे कुछ तत् चारों खाने चित्त हो जाएं या कहना कि चलो एक छोरा ही मार कर देख लें हम मारे छुरा और भीतर से निकले दूध की धार तो मान लेंगे कि भावातीत ध्यान में कुछ खूबी है ध्यान की अपनी खूबियां हाँ मुझे कोई गोली मारेगा तो मैं इसी समाधि अवस्था में जाऊंगा जिसमें हूं इसमें कुछ भेजना पड़ेगा लेकिन शरीर तो गोली को मानेगा शरीर थोड़ी ध्यान को मानेगा शरीर का थोड़ी ध्यान होता है शरीर तो मिट्टी है मिट्टी के नियम से चलेगा तुम किसी घड़े के भीतर बैठ के ध्यान करो इसका क्या ये मतलब हुआ कि घड़े को कोई डंडा मारे तो घड़े फूटे ही नहीं घड़ा तो फूटेगा घड़ा तो मिट्टी है इस शरीर तो घड़ा है इससे तो ज्यादा नहीं मिट्टी की देह इसको बचाने के लिए तो अस्त्र शस्त्र चाहिए होगी मैं विज्ञान और धर्म के बीच एक जोड़ चाहता हूं एक सेतु चाहता हूं पूरब परेशान रहा है अकेले धर्म के कारण पश्चिम परेशान है अकेले विज्ञान के कारण और दोनों ही आनंदित हो सकते हैं अगर ये जोड़ बन जाए अगर ये धर्म और विज्ञान का मिलन हो जाए सैकड़ों असली मसाइल में उलझ कर रह गए समय की समस्याएं बड़ी कितने लोग उलझ के नहीं रह गए वरना ताबा हसरत तामीर भी रखते हैं हम इरादे तो अच्छे होते हैं कि निर्माण करेंगे मगर जिंदगी की समस्याएं बड़ी अगर सूझ बूझ साफ ना हो तो तुम भटक जाओगे जिंदगी की समस्याओं में आज की मजबूरिया आज की मजबूरिया माजूरिया अपनी जगह कितनी व्यवस्थाएं कितनी तकलीफें कितनी चिंताएं आज की मजबूरियां माजूरियां अपनी जगह दिल में फरदा की हंसी तस्वीर भी रखते हैं हम लेकिन इरादा तो कल का है भविष्य का है अच्छी तस्वीर रखते हैं सुंदर तस्वीर रखते मगर आज की समस्याएं हल होंगी तो आज से ही तो कल पैदा होगा वर्तमान की समस्याएं हल होगी तो भविष्य का जन्म होगा इल्मानिश बेहकीकत दस्त मेहनत के बगैर ज्ञान व्यर्थ जब तक की परिश्रमी हाथों का उसको जोड़ न मिले इल्म दानिश बेहकीकत दस्त मेहनत के बगैर ख्वाब भी रखते हैं हम ताबीर भी रखते हैं हम सपने तो ठीक है मगर उन सपनों को ताबीर देना उन सपनों को यथार्थ में बदलना उसकी कला भी जाननी चाहिए जरूर हमारे पास है सभी के पास है लेकिन नमालूम किस तरह के मूढ़ों ने हमें भरमाया और भटकाया और सदियां हो गई और अब भी हम जागते नहीं हमारे पास भी हाथ है और हमारे हाथों में भी निर्माण की कला है और हमारे पास विवेक भी है और विज्ञान भी हो सकता है सच तो यह है कि सबसे पहले दुनिया में विज्ञान हम खोज गणित हमने खोजा और गणित के ऊपर सारा विज्ञान खड़ा हुआ है लेकिन ये महर्षि महेश जैसी योगी जैसे लोग हमारे विज्ञान को विकसित न होने दी ये महात्मा गांधी जैसे लोग हम सकलियां चलवाते रहे चरखे चलवाते रहे राम नाम जब बाते रहे दिल करते हैं जिनसे माहपर्वी को शिकार अपने तर्कस में कुछ ऐसे तीर भी रखते हैं हमारे तर्कस में भी तीर है मगर जंग खा गए बहुत सदियों की जंग खा गए रफ्ता रफ्ता जो बदल दे खुद जमाने का मिजाज शौक के जज्बों में वो तासीर भी रखते हैं आकांक्षाएं भी हैं भावनाएं भी हैं उन भावनाओं को प्रभावित करने की क्षमता भी है सृजन की हम में बड़ी ऊर्जा भी सच तो यह है कि दुनिया में सबसे ज्यादा ऊर्जा हमारे पास इसलिए है कि जैसे किसी खेत को बहुत दिनों तक खेतीबाड़ी के काम में न लाया जाए तो जिन खेतों में खेती होती रही उनके तत्व तो समाप्त हो जाते लेकिन जो खेत बंजर पड़ा रहा जिसमें कोई खेती बाड़ी ना हुई उसमें अगर आज खेती की जाए तो दुग्नी फसल आएगी कोई पांच हजार साल वर्षों से हमने अपने चेतना में कोई खेती ही नहीं की विज्ञान को जन्म नहीं दिया कला को जन्म नहीं दिया आज मौका है कि हम चाहें तो आप सारी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा चमत्कार पैदा कर सकते रफ्त रफ्ता जो बदल दे खुद जमाने का मिजाज शौक के जज्बों में वो तासीर भी रखते हैं हम अपने कातिल आप हैं अपने मसीहा आप हैं जहर भी रखते हैं हम एक भी रखते हैं आज